तो ये देखा हमने सामने याद खड़ी थी लैला बनकर हम भी मिल जाते कोई जख्म तमन्ना बनकर काश आती न तेरी याद मसीहा बनकर हम भी मिल जाते ध्यानश मनुष्यों में और बुद्धों में बस इतना सा ही भेद है याद का जिससे याद आ गई वह बुद्ध हो गया जिससे याद ना आई वो नाम मात्र को ही मनुष्य होता है मनुष्य भी नहीं हो पाता कोई और भेद नहीं है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 मत कहो ये कि रास्ता भूल गई याद किसी की वरना हम गरीबों के घर न आती उजाला बनकर तुम्हारे द्वार खुले हो तो याद अभी आ जाए तत्ण आ जाए द्वार खुले हो तो सूरज ये थोड़ी देखता है कि महल है कि झोंपड़ा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 यह बात सच उसकी याद ना है, तो हम क्या हैं सिवाय एक जख्म तमन्ना एक घाव एक पीड़ा एक रुदन उसकी याद ना है, तो हम क्या है सिवाय आंसुओं तो के उसकी याद आए तो आंसू ही मोती हो जाते उसकी याद ना आए तो आंसू पानी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 ये सच है ये सत प्रतिशत सच है साधारणार्थी की जिंदगी और क्या है एक नासूर, जिस मवाद रिश्ती है छिपाओ लाख उघर उघड़ आती यहां से ढांको तो वहां से उघर आती इधर से दबाओ तो उधर से बहने लगती है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 लेकिन पुराने को ना तुम आलाएं पहनाई उन्होंने न पुराने की कोई फिक्र उसकी उपेक्षा कर दी बिल्कुल पुराने डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं 30 साल तुम्हारी सेवा किया मुझे धन्यवाद भी नहीं और ये आदमी को तो तुम भी जानते भी नहीं नया नया आया इसका तुम इतना स्वागत कर रहे हो बात क्या है पागल हंसने लगे उन्होंने कहा कि यह आदमी बिल्कुल हम जैसा मालूम होता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 छिपाने की जितनी कोशिश करोगे उतना ही प्रकट हो जाएगा क्योंकि परमात्मा की याद एक ऐसी मस्ती ले आती है जब वसंत आएगा तो फूल खिलेंगे क्या करेंगी कलिया खुल पड़ेंगी चटक जाएंगी गंध बिखर जाएगी लाख रोकना चाहें तो रोक ना सकेंगी और जब वर्षा आएगी तो मेघ बरसेंगे मोर नाचेंगे ये सब होगा कि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 जो परमात्मा नहीं परमात्मा अपनी ही प्रार्थना कर रहा है अपने से ही प्रार्थना कर रहा है प्रयोजन क्या है जो से करना हो करे इतना शोरबुल क्या मचाना और प्रार्थना भी क्या छोटी मोटी क्या टुच्छी अगर वेद को छांटने जाओ तो निन्यानबे प्रतिशत कचरा पाओगे कचरा ऐसा कि आदमी भी लिखने में फरमाए तुम भी अगर लिखने बैठो आज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 इसी तरह की बकवास से भरे हुए और हर एक धर्म का दावा है कि ये ईश्वर ने स्वयं लिखी है बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं ईश्वर की तो सिर्फ एक ही किताब वो लिखी हुई किताब नहीं वो फूलों में है पत्तों में है पहाड़ों में है पत्थरों में है नदियों में लोगों की आंखों में इस जीवन में ये जीवन उसकी किताब है यही उसका एकमात्र वेद कुरान यही उसका गीत है यही उसकी श्रीमद भगवत गीता है पहचान उसकी आनी शुरू हो जाए और दिल की हर आग बुझ जाए दिल की आग ही क्या है हम इतने जले क्यों जा रहे हैं हम इतने बेचैन क्यों है हम इसलिए बेचैन हैं कि जो हमारा उसी से छूट गए जो अपना से उसी से टूट गए जैसे कोई वृक्ष को जमीन से उखाड़ ले और उसकी जड़ें जमीन से छूट जाएं, तकलीफ ना होगी पीड़ा ना होगी वृक्ष को पत्ते कुम्हाने लगेंगे फूल मुरझाने लगेंगे कलियां फिर फूल न बनेंगी पत्ते गिरने लगेंगे बेमौसम मौत आ गई जड़ें तो जमीन मांगती आदमी के प्राण भी परमात्मा मांगते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 और सब मजनू है की बात भी बड़ी प्यारी है जो रुज जाए चुन लेना सैद्धांतिक झगड़ों में मत पड़ना कुछ लोग सैद्धांतिक झगड़ों में पड़ जाते समय गंवाते इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि परमात्मा प्रीतम है या प्रीतमा इस भाषा का भेद है तुम्हें जो रुचि है, तुम्हें जो प्रीति कर लगे दोनों रास्तों से उपलब्धि हो गई अगर परमात्मा प्रितमा है तो मजनू बनने की हिम्मत रखना और जरा महंगा काम है मजनू बनना आसान नहीं सच तो यह है मजनू बनना ज्यादा कठिन बजाय राधा बनने की मजनू तो दीवानापन मजनू तो आखरी ऊंचाई है प्रेम के पागलपन की मजनू को सब जगह लैला दिखाई पड़ती थी सारा जगत लैला लेला हो गया था तुम ये ध्यान रखना कि लैला मजनू की कहानी सूफियों की कहानी वो कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है लोगों ने उसको साधारण प्रेम कथा समझ के बड़ी गलती की वो एक अद्भुत काव्य है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 मगर स्त्रियों को ही न देखो ये चित्र दशा तो रुब नगर उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी क्योंकि हम इस तरह के लोगों को बड़ा आदर देते पागलों की दुनिया में इस तरह के पागल खूब जचते खूब रुचते हमारे गणित में बैठ जाते हैं हमारे तनाजु पर तुल जाते हैं हम कहते हैं वाह वाह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 स्त्री बाहरी मंदिर के द्वार पर से ही नमस्कार करके लौट जाती थी और वहां पहरा था सख्त कि कोई स्त्री भीतर ना आए जब मीरा पहुंची तो मीरा तो अपना एक बजाती हुई नाचती हुई पहुंची ऐसी कोई स्त्री कभी पहुंची ही न उसका एक उसका नृत्य उसका सौंदर्य उसकी पूर्व भाव दशा उसकी समाधि भूमिका पहरेदार तो भूल ही भी गए भीड़ लग गई वहां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 अभी जरा नाच लू कृष्ण के आसपास, मगर पुजारी ने कब नाच इत्यादि बाद में पहले इसका जवाब चाहिए कि तू यहाँ प्रविष्ट कैसे हुई तुझे पता नहीं मीरा ने कब तुम पूछते हो तो मैं तुमसे तुम कहती हूँ मुझे आश्चर्य होता है तुम तीस साल से कृष्ण की पूजा कर रहे हो अभी तक तुम्हारा पुरुष भाव गया क्यूँकी कृष्ण की पूजा का वो तो प्राथमिक चरण है कि हम सब स्त्रीय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 मरीजने का पर मुझे तो खुजली की शिकायत है डॉक्टर ने कहा भाई जब नींद ही लग जाएगी तो खुजली कहाँ से होगी जिसको तुम अभी जीवन समझ रहे हो वो अगर तुम गौर से देखने की कोशिश करोगे तो सब परमात्मा को भुलाने का उपाय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 और उसकी याद कभी भी आने को तैयार है वो द्वार पर दस्तक दे रहा है मगर तुम सुनो कब तुम तो कान बंद किए पड़े हो तुम तो नींद की दवाओं पे दवाएं लिए चले जा रहे हो तुम तो शराब में धुत पड़े हो तुम तो ऐसी पिए हो और तरह तरह की में ही ख्याल रखना वो अंगूर से जो ढलती है वही एकमात्र शराब नहीं है वो तो कुछ खास शराब है ही नहीं अंगूर से झली शराब जो पी लेता है वो हो सकता है रात भर नशे में रह सुबह होश उसमें आ जाता है मगर यहां बड़ी गहरी शराब है जिसको अब राजनीति का नशा चढ़ा है ये कोई एक आध दिन रात में नहीं उतरता जिंदगी बीत जाती उतरती ही नहीं ये भागदौड़ ऐसी है कि चलती जाती चलती जाती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 ये नशे ज्यादा गहरे हैं लोग शराब का तो बहुत विरोध करते और अक्सर ही राजनेता विरोध करते जो पद की शराब किए बैठे और तुमने सुना हमारे पास शब्द ही हैं पुराने पद मद धन मद हमने क्यों मद शब्द का उपयोग किया है इनके साथ इसलिए इसीलिए सब शराबे हैं और ऐसा डुबाती कि लाख कोई ही चेता है तुम कहते जरा ठहरो एक बार प्रधानमंत्री तो हो लेने दो फिर कर लेंगे सब फिर परमात्मा को भी खोज लेंगे बड़ा मजा ऐसा है कि जब तुम्हें व्यर्थ की दौड़ सवार होती है तो तुम अभी करना चाहते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 राजनीति की ही शिक्षा देगा अपने छोटे से बेटे से कहा कि बेटा चल जा सीढ़ी पर बेटा चल गया जब बाप कहे तो बेटा चल गया जब वो पूरी सीढ़ी चल गया तो नसुद्दीन ने कहा बेटा कुंत, था मैं तुझे संभाल लूंगा बेटा थोड़ा डरा सीढ़ी ऊंची कहीं चूक जाए बाप संभालने से हाथ से छूट जाए कहीं हाथ पर न गिरे यहां वहां गिर जाए तो हाथ पर टूट जाए बेटे को डर कर देख के न ने कहा तुझे अपने बाप पे तो भरोसा नहीं अरे नालायक तुझे मुझ पे श्रद्धा नहीं जब मैं मौजूद हूं तो तू क्यों डर रहा है डर पो कायर कहीं के जा जब बहुत ही उसको उकसावा दिया बढ़ावा दिया लानत मलामत की उसकी तो आखिर बिचारा बेटा क्या करे आंख बंद करके सांस रोक ले के लेके परमात्मा का नाम कूद गया और जब कूदा तो नसरुद्दीन पीछे हट के खड़ा हो गए धराम से वो गिरा दोनों घुटने छिल गए रोने लगा नसरुद्दीन का रोमक उसने कहा कि मैं पहले ही जानता था आप हट क्यों गए पीछे नसरुद्दीन ने कहा कि बेटा तुझे राजनीति सिखा रहा हूं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 नसरुद्दीन ने उसकी और कोटाई की वो कहने लगा कि हद हो गई सहानुभूति तो दूर आप और पिटाई कर रहे हैं नसरुद्दीन ने कहा बात ठीक नहीं इससे पाट लो लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं इस दुनिया में जीना है अगर तो लड़ाई झगड़े से नहीं जी सकोगे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 लेकिन जब रामचंद जी तक चले गए थे तो बेचारा नसरुद्दीन का लड़का इसने का ठीक है नकल पट्टी की नंबर एक आया दूसरे दिन बड़ा खुश चला आ रहा था आज झगड़ा भी नहीं किया था कपड़े भी साफ सुथरे थे और सर्टिफिकेट भी ला रहा था कि आज कक्षा में प्रथम आया मगर नसरुद्दीन ने आव देखा न था और उसकी पिटाई करती वो तो एकदम कहने लगा अभी बहुत गड़बड़ हो रही आप किस मार रहे है? कपड़े भी नहीं फटे पिटा भी नहीं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 मुझसे अनेक लोग आके पूछते हैं आप सब पे बोले कृष्ण पर महावीर पर बुद्ध पर जीसस पर पर्श कबीर पर नानक पर आप राम पर क्यों नहीं बोलते राम पर मैं नहीं बोल सकता क्योंकि तो राम में मुझे कुछ धर्म नहीं दिखाई पड़ता बगावत की चिंगारी ही नहीं क्रांति का कर्ण नहीं आध्याकारिता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 सटोरियो एकदम घबरा के जवाब दिया देर मत करो तुरंत बेच दो सटोरियो को तो कोई चीज नीचे गिर बेचो सटोरिये की अपनी दुनिया है अपने सोचने के ढंग एक मारवाड़ी नौकरानी भागी हुई आई हौसने का मालिक मालिक आपकी पत्नी का बाथरूम में हार्डसेल हो गया मारवाड़ी एकदम भागा बाथरूम की तरफ नहीं चौके की तरफ नौकरानी का मालिक आप होश में है मालकिन बाथरूम में गिर पड़ी धराम वहां उनका हार्डसेल हो गया आप कहां जा रहे हैं हरिश्नगर तू चुप रहे वो भाग के एकदम पहुंचा रसोई से सुन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 ज्ञाकारी बेटी ने माँ की बात पल्ले में बांध ली जब भी वह किसी हीरो के सामने गई कुछ न कुछ जरूर पहने रही चाहे घड़ी चाहे अंगूठी यहां तक कि एक बार तो वह चप्पल ही पहने चली गई अभिनेत्री का अपना सोचने का ढंग है अंगूठी पहनी बस पर्याप्त हो गया नियम का पालन हो गया चाहे नंग धड़ंग चलेगा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 पारी बर्दाश्त कर सकते तो मेरी बात ठीक भी लगे तो भी तुम्हारे खून में इस तरह की बातें घोली गई सदियों से कि जब तक तुमने सच में ही साहस न हो रूपांतरित होने का और सब दावों पर लगा देने का तब तक धर्मानंद कोई उपाय नहीं है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 गलत सत्संग के कारण मजिस्ट्रेट पूछा तुम्हारा क्या मतलब उसने कहा हम चार आदमी थे और एक बोतल शराब थी और तीन न पीने वाले थे और बोतल खोली ली कार खो गया तो मुझे पूरी पीनी पड़ी उन तीनों को सजा मिलनी चाहिए हुजुर्स अब कार खो जाए इसमें मैं क्या करूं और तीनों नाला एक ऐसी जिद्दी कि मैंने बहुत का भाई बांट लो मैं इतनी पी जाऊंगा तो झंझट खड़ी होगी हो गई झंझट खड़ी और सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी वो जिम्मेवार वो है लेकिन अब कसम खाता हूं अब नहीं पीऊंगा मगर बड़ी मजबूरी है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 धंस नमाज पढ़ के परमात्मा को खूब स्मरण करके मुल्ला नसीुदीन घर से निकला बड़े तेजी से कदम बढ़ाए उसने पैर डगमगाने लगे थोड़े थोड़े जैसे जैसे शराब घर करीब आया लेकिन उसने कुछ हो जाए अरे मैं भी मर्द बच्चा हूं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 मगर वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक वो दबा हुआ पड़ा है वो कहां से निकले उसे धर्म के नाम पर निकालना पड़ेगा तुम धार्मिक धन के कैलेंडर देखते हो फिल्म अभिनेत्रियों को भी शर्म लगे जिस ढंग से सीता मैया को बिठाल देते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 जैसी अभद्रता जैसी बेहूदगी तुम यहां देखोगे दुनिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी होली जैसा बेहूद त्योहार दुनिया में कहीं नहीं होता हो ही नहीं सकता क्योंकि इतने धार्मिक ही लोग कहीं नहीं उसके लिए धार्मिक होना जरूरी है। धार्मिक होगे तो दबाओगे दबाओगे तो निकलेगा यहाँ जितने धक्के मुक्के स्त्रियों को खाने पड़ते दुनिया में कहीं नहीं खाने पड़ते इत दुनिया में इतना धार्मिक मुल्क ही कोई नहीं धार्मिक मुल्क हो तो स्त्रियों को धक्के लगेंगे जहां जाए वहीं ताने कसे जाएंगे फिक्रे कसे जाएंगे कंकड़ मारे जाएंगे धोती खींची जाएगी कोहनी मारी जाएगी जो भी मौका आ जाए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 और जा कट जाए तो शराब गिर जाएगी अपने आप गिर जाएगी तुम कहते हो तीस साल से मैं शराब पीता था सिगरेट पीता था वो सब एक जैसी बातें हैं कोई सिगरेट पी रहा है कोई तमाकू चबा रहा है कोई पान चबा रहा है और कुछ तुम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है शास्त्र वर्णन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 सुबह से शाम तक यही सुनना पड़ता मुख्यमंत्री हूं तो यही सुनना पड़ता इसकी शिकायत उसकी शिकायत बस मैं मुस्कुराता रहता हूँ हाँ हाँ हूँ करता रहता हूँ और ये सब प्रसन्न चले जाते और मैं भी बचाई ये भी बच जब ये चले जाते तब मैं फिर अपना यंत्र लगा लेता यंत्र तो मैं तभी लगाता हूँ जब मुझे किसी से बात करनी हो जब सुननी नहीं है तो क्यों यंत्र लगाना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 ये विवाह तो यूं समझो एक तरह का मोहम्मद अली आशीर्वाद वगैरह तो बेचारे फूल जैसे ये तो मुख्यवाज है ये तो फूलों का चखनाचूर कर दे ये तो चट्टान मरज और तुमने तय ही कर लिया है खतरे में स्त्री डालने का तो अब मुसर से क्या डरना अब कुटो पिटू मेरा आशीर्वाद कि प्रभु तुम्हारी चमड़ी मजबूत करे कि तुम में थोड़ी बहुत बुद्धि और शेष वो भी छीन ले क्योंकि बुद्धि रही तो मुश्किल होगी ये तो ऐसा भावसागर है इसमें दुर्बुद्धि पार होते दुर्बुद्धियों को आँच ही नहीं आती वो तो सौ सौ जूते खाए तमासा घुस के देखो उनको कोई फिकर ही नहीं ऐसी मजबूती तुमको परमात्मा देश आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है और ऐसे खतरनाक समय में कौन नहीं तुम्हारे साथ सहानुभूति प्रकट करेगा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 जब उन्हें ये पता चला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रेमिका बोली वन जिस गधे को मैं जिंदगी भर खोज करा उसे तूने घर बैठे ही भेज दिया नरेंद्र सिंह अब और तुमसे क्या कहे अब ये सिंह वगैरह होना भूलो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 परमात्मा तुम्हारा बल्ला करे आज इतना